भी भी भी पांक, की पांक, ब्लौक ब्लौक की एक, एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है गिजु भाई की कहानी कहानी का शीर्षक है टिड्डा जोशी एक थे जोशी वे ज्योतिष तो जानते नहीं थे फिर भी दिखावा करके कमाते खाते थे एक दिन वे अपने गांव से दूसरे गांव जाने के लिए रवाना हुए। रास्ते में उन्होंने देखा कि दो सफेद बैल एक खेत में चल रहे हैं उन्होंने ये बात अपने ध्यान में रख ली जोशी जी गांव में पहुंचे और एक पटेल के घर ठहरे वहां उनसे मिलने एक किसान आया उसके साथ ही उसकी, उसकी घरवाली भी आई किसान ने जोशी, जोशी जी ऐसी पूछा जोशी महाराज हमारे, हमारे दो सफेद बैल खो गए हैं क्या आप अपना पोथी पत्रा देखकर देख बता सकेंगे कि वे किस तरफ गए हैं जोशी जी, जी कुछ बुदबुदाय फिर एक बहुत पुराना सड़ा सा पंचांग निकाल कर देखा और कहा तुम्हारे बैल पश्चिमी सिवान वाले फला, फला, फला खेत में हैं। वहां जाकर उन्हें ले आओ। जब किसान उस खेत में पहुंचा, तो वहां उसे अपने बैल मिल गए किसान बहुत खुश हुआ और उसने जोशी जी को भी खुश कर दिया दूसरे दिन जोशी जी की परीक्षा करने के लिए मकान मालिक ने उनसे पूछा महाराज अगर आपकी ज्योतिष विद्या सच्ची है तो बताइए कि आज हमारे घर में कितनी रोटियां बनी थी जोशी जी के पास कोई काम तो था नहीं इसलिए तवे पर डाली जाने वाली रोटियों को वे गिनते रहे थे गिनती तेरह तक पहुंची थी इसलिए अपनी विद्या का थोड़ा दिखावा करने के बाद उन्होंने कहा पटेल आज तो आपके घर में तेरह रोटियां बनी थी सुनकर पटेल को बड़ा आश्चर्य हुआ इन दो घटनाओं से जोशी महाराज को सारे गांव के लोग जानने लग गए उनका नाम चारों तरफ फैल गया गाँव के, के लोग उनके पास ज्योतिष संबंधी बातें पूछने के लिए आने, आने लगे। उन्हीं दिनों राजा, राजा, राजा की रानी का नौ लख हार लखा खो गया जब राजा, राजा ने जोशी जी, जी की कीर्ति सुनी तो उन्होंने उसे बुलाया राजा ने जोशी जी ऐसी कहा सुनो टिड्डा महाराज अपने पोथी पत्र से देखकर बताओ कि रानी का हार कहाँ है या उसको, या उसको कौन ले गया, गया है अगर हार मिल गया, गया तो हम आपको निहाल कर देंगे जोशी जी, जी गहरी, गहरी सोच गहरी में पड़ गए राजा ने कहा तो आज की रात आप यहाँ रहिए और सारी रात सोच समझकर सुबह बताइए याद रखिए कि अगर आपकी बात गलत निकली तो आपको कोलहोल में पेर कर आपका तेल निकलवा लूंगा रात बलू करने के बाद टिड्डा जोशी तो बिस्तर में लेट गए लेकिन उन्हें नींद नहीं आई मन में डर बैठ गया था कि सवेरा होते ही राजा कोल्हू में पेर कर तेल निकालेगा वह पड़े पड़े नींद को बुला रहे थे कह रहे थे ओ नींद रानी नींद रानी आ जाओ आ जाओ नींद रानी आ जाओ बात ये थी कि राजा की रानी के रानी पास नींद रानी नाम, नाम की एक दासी, दासी रहती थी और उसी ने, ने रानी का हार चुराया था जब उस दासी, दासी ने टिड्डा जोशी को नींद रानी आ जाओ नींद रानी आ जाओ कहते हुए सुना तो वह एकदम घबरा गई। उसे लगा कि अपनी विद्या के बल से ही टिड्डा जोशी को उसका नाम मालूम हो गया है बच निकलने के विचार से नींद रानी ने हार टिड्डा जोशी जी को सौंप देने का निश्चय कर लिया वह हार लेकर जोशी जी के पास पहुंची और बोली महाराज यहाँ चुराया हुआ हार आप संभालिए अब मेरा नाम किसी को मत बताइएगा हार का जो करना है कर लीजिए टिड्डा जोशी मन ही मन बड़े खुश हुए और बोले ये अच्छा, ये अच्छा हुआ फिर टिड्डा जोशी ने नींद रानी से कहा सुनो, सुनो यह हार अपनी रानी जी, रानी जी के कमरे में पलंग, पलंग के नीचे, नीचे रखाओ सवेरा होने पर, पर, पर राजा ने टिड्डा जोशी जी, जी को बुला भेजा जोशी जी ने अपने विद्या का दिखावा करते हुए एक दो सच्चे झूठे श्लोक बोले और फिर अपनी उंगलियों के पोर गिनकर और हिला कर हिलाकर अपना लंबा पतरा निकाला और कहा राजा जी मेरी विद्या कहती है कि रानी का हार कहीं गुम नहीं हुआ है आप तलाश करवाइये हार रानी के कमरे में ही उनके पलंग के नीचे मिलना चाहिए तलाश करवाने पर हार पलंग के नीचे मिल गया राजा टिड्डा जोशी पर बहुत खुश हुए और उन्हें खूब इनाम दिया टिड्डा जोशी की और परीक्षा लेने के लिए राजा ने एक तरकीब सोची एक दिन राजा टिड्डा जोशी को अपने साथ जंगल में ले गए जोशी जी जब इधर उधर देख रहे थे तब उनकी निगाह बचाकर राजा ने अपनी मुट्ठी में एक टिड्डा पकड़ लिया फिर मुट्ठी दिखाकर कर टिड्डा जोशी जी ऐसी पूछा टिड्डा जी, जी कहिए तो मेरी मुट्ठी में क्या है, है? याद, याद रखिए, गलत, गलत कहेंगे तो जान, जान चली जाएगी टिड्डा जोशी घबरा गए उनको लगा कि अब तो सारा भेद खुल जाएगा और राजा मुझे मार डालेगा घबराकर उन्होंने अपनी विद्या की सारी हकीकत राजा से कह देना ही ठीक समझा और माफी मांग लेने के इरादे ले, ले, से वे बोले टप टप पर से तेरह गिने राह चलते दिखे, दिखे बैल नींद रानी ने सौंपा हार राजा टिड्डे पर, पर, पर क्यों यहाँ मार जैसे ही टिड्डा जोशी ने यह कहा वैसे ही राजा को भरोसा हो गया कि जोशी महाराज तो सचमुच ही जोशी हैं। राजा ने अपने मुट्ठी से टिड्डे को उड़ा दिया और कहा वाह जोशी जी वाह आपने तो कमाल कर दिया टिड्डे जोशी मन ही मन समझ गए कि इधर मरते मरते बचे और उधर सच्चे जोशी बने फिर तो राजा ने जोशी जी को और इनाम दिया और उन्हें सम्मान के साथ विदा कर दिया अभी आप सुन रहे थे गिजू भाई की कहानी टिड्डा जोशी वाचक स्वर भारती परिमल